वहाँ पर क्या था सबकर्माणी मंशा समझती हैं। सभी कर्मों का मन से क्या? नौ द्वारे पूरे के ही सुख समझते हैं नौ द्वार वाले शरीर में सुख पूर्वक रहता है ठीक है न तो देह का अन्न किसके साथ था अस्थि के साथ कि देह में रहता है, दे में? रहता है। आ, देह में हाँ देहे का के साथ था पूर्व पक्षी कहता है कि दे सं कैसा करेंगे करेंगे देह और पूर्व पक्षी के अनुसार संयस का अर्थ क्या है रखकर तो देह संस्त इस प्रकार पदों का संबंध है और देहे आस्ते इसी ना देह आस्ते इस प्रकार संबंध नहीं ठीक है जब यह संस्य इस प्रकार संबंध है और यह आस्ते इस प्रकार संबंध नहीं है यदि ऐसा कहना चाहे ये पूर्व पक्ष है संसा क्या पूर्व पक्ष के अनुसार रखकर क्या है हाँ तो अब ये पूर्व पक्ष था सिद्धांति कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो आप ऐसा समझना तो लगा लुकमती क्यूँकी सभी शास्त्रों में आत्मा के अवित्रियो का निश्चय किया गया है आत्मा के आविकारिका निश्चय किया गया है तो उसमें आत्मा में कोई भी विकार नहीं, नहीं है तो आत्मा में कोई विकार नहीं है तो वो रख भी नहीं सकती आत्मा किसी दे को देह में किसी को रख नहीं सकती है उसमें रखना मतलब क्या है वो रखने क्रिया का कर्तृत्व भी उसमें नहीं है कोई विकार नहीं है अब ध्यान देना तो यहाँ पर आसन किया है कि आसन क्रिया आसन का क्या अर्थ है यहाँ पर रहना कि और आसन क्रिया के अधिकरण की अपेक्षा होने के कारण आसन का रहना कोई वस्तु रहेगी तो किसी में रहेगी अधिकरण अधिकरण के बिना रहना संभव है नहीं। और आसन क्रिया के और आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होने के कारण देह आसते यहाँ आंसू धातु है ना आंसू तो यहाँ पर यह रहने अर्थ में है सर्ग में है तो इसके तो इसको आसन क्रिया को अपेक्षा है अधिकरण की अपेक्षा है तो उसका अधिकरण चाहिए तो इसलिए आस धातु का के के उचित है क्योंकि आसन आसन का क्या यहाँ रहना रहने क्रियाकु अधिकरण की अपेक्षा होती है तो उसके लिए आश्चय के साथ किसका करना पड़ेगा अधिकरण का लग गया और आसन क्रियाकू व अधिकरण की अपेक्षा होने से अपेक्षा होने से ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना इसमें सब ये हेतु है और संन्यास क्या यहाँ पर त्याग संन्यास का क्या अर्थ है या। आगे बताया समपूर्वात्म शब्द ई त्याग अर्थ है मतलब समपूर्वात्न्यास शब्द तो यहाँ पर त्याग अर्थ वाला है रखने अर्थ वाला नहीं है तो अब ध्यान देना यहाँ पर कर्म संन्यास कर्म का त्याग है तो जो कर्मों का त्याग है तो उसके लिए किसी अधिग्रहण की अपेक्षा है जैसे मान लो वस्त्र है इसका त्याग करते हैं तो चलो इसका कुछ अधिकरण चाहिए भूतल हो चिटाई हो कुछ चाहिए कर्मसन्यास का मतलब कर्म का त्याग तो ऐसे कोई कर्म ऐसी वस्तु है क्या तो उसको तो अधिकरण की अपेक्षा नहीं है कर्म संन्यास मतलब कर्मों को न करना तो उसके लिए अधिकरण नहीं चाहिए तो उसके लिए अधिकरण नहीं चाहिए तो संस है त्याग करके तो इसके लिए कोई अधिकरण चाहिए क्या इसके देह के साथ इसके अन्दर की आवश्यकता नहीं है ऐसा बताते हैं आपके पास सुनती लगाएंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि सभी जगह आत्मा के अविक्रियव का निश्चय किया गया है आत्मा के अविक्रियव का निश्चय तो क्या है कि देह में रखने का भी देह में कर्मों को रखने का भी आत्मा में एक बात दूसरी बात कि आसन क्रिया को अधिकरण की अपेक्षा होती है, है तो इसलिए आस्ते आस्ते से आसन क्रिया कही जाती है उसको अधिकरण की अपेक्षा है इसलिए देह के शासन में हो गया और चारेक्ष को अधिकरण की अपेक्षा नहीं है hmm. तो फिर क्या है की फिर अधिकरण के साथ अन नहीं करेंगे साथ इसका? हो गया कहते समन्यास यहाँ पर क्या गर्थ वाला है, वाला? नहीं है। hmm. चलते, आगे? <coughs> अब इसकी अवतरणिका थी हाँ ये तो कल हो गया था ना हाँ hmm. गीता शास्त्र में क्या बताया है की आत्म ज्ञान वाले का आत्मज्ञानी का संन्यास में ही अधिकार है आत्मज्ञान वाले का किसमें अधिकार है हाँ अब संन्यास नहीं लेता है तो भाषाकार के अनुसार आत्मज्ञानी नहीं है वो भाषा के अनुसार तो यही वाला है तो आत्मज्ञानी वाले का नहीं अधिकार है संन्यास में अधिकार है संन्यास नहीं लेता मतलब तो आत्मज्ञानी ले नहीं है भाष्कार का अभिप्राय तो यही है जब बहुत एक जगह शब्द आया था यहाँ मुमुखु भी आया था ज्ञानी भी आया था ध्यान है आपको कहीं हाँ कहा था दोनों के लिए उन्होंने बोला है ज्ञानी चाहे परोक्ष हो या अपरोक्ष हो और यदि परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, मुमुक्षु है तो भी ले लेना चाहिए भाषाचार के अनुसार ये है आपका ये है यहाँ पर पैतालीस पेज पर तस्माद विशेषित तस से तस्मादेश आत्मदर्शनो विदुषो मुक् और ज्ञानी दोनों का स्वरूप संन्यास में विचार बताते हैं तो क्या है कि मोक्ष किससे होता है ज्ञान से और ज्ञान तो किसी भी आश्रम में हो सकता है ज्ञान के लिए क्या है कि वो हास्टकार के अनुसार जो है ना साधन से पुष्ट होना चाहिए ना मतलब क्या अंताक्रमण शुद्ध है तो ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा मोक्ष के लिए कोई आश्रम अपेक्षित नहीं है ना ऐसा ये है की सं में सुविधा ज्यादा मिल जाती है समय ज्यादा मिल जाता, दूसरा जाता है दूसरा पर्सन जो छूट जाता है रात दिन सब छोड़ कर इत, इतना जरूर है बाकी तो ऐसा कोई आश्रम अपेक्षित नहीं, तो को नहीं, नहीं।, नहीं है इनका आग्रह है भाष्यकार का ऐसा दूसरे भाष्यकार को ऐसा नहीं मानते हैं, अब देखना महाभारत में है ही लिंगम धर्म कारण वहाँ धर्मेगत मोक्ष मोक्ष में कोई लिंग कारण वगैरह सब कोई लिंग किसी आश्रम के कारण नहीं है इनका विषय ऐसा है चलेंगे प्रकृतम तो अक्षा हाँ किन्तु हम प्रासिक विषय का वर्णन करेंगे है जिसका प्रसंग चल रहा है ना भी विषय का वहां वहां तो वर्णन करेंगे वहाँ आत्मा के अविकारित्व की प्रतिज्ञा की गयी तरह वहाँ कहा पूर्व में तो वहाँ पर या पूर्व में आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गयी तत्किन आत्मा का अविनाशित्व किसके समान है आत्मा का अविनाशित्व किसके समान कहा जाता है आत्मा का अविनाशित्व किसके समान कहा जाता है या ऐसा करना एक मिनट ऐसा करना ये तद क्यूँ आत्मा का अविनाशित तो किसके समान है और फिर उच्चते अलग रखना वह कहा जाता है ठीक है आत्मा का अविनाशित तो किसके समान है ये प्रश्न हो गया ना उच्चते मतलब उच्च कहा जाता है कुछ कामा विराम अर्ध विराम का कुछ पालन नहीं होता है मेरी वो चिन्ह हो जाए तो बहुत सुविधा हो जाती है झाओं को आत्मा अविनाशित प्रतिज्ञातम एक अर्ध विराम चाहिए है ना आत्मा के अविशी की प्रतिज्ञा थी गई एक बात तथ की तो किसके समान अविनाशी एक विराम यहाँ चाहिए अभी से उच्च तीसरा वाक्य बहुत सुविधा होती में पर तो कुछ होता नहीं है देखेंगे नवानी नरहा अपराणी नर अपनी हो नर अपरा व जीर्णा यहाँ विहाय अपराणी तथा शरीर विहाय जीर्णा जीर्णी अन्यानी, अन्यानी संयाति नवा देही सरल श्लोक है देखना यथा नर जीर्णा वाचा विहाय अपराणी नवा गृहणति यथा था नर जीर्णानी व शांति यथा अपरा जैसे मनुष्य जीर्णानी पुराने वस्त्रों को छोड़ कर पुराने वस्त्रों को छोड़ करके अपराणी नवानी गृहणा दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है अपराणी दूसरे नवानी नये दूसरे नूतन वस्त्रों को धारण करता है लग गया पुरान्य वस्त्रों को छोड़कर के नए वस्त्र तथा देखेंगे तथा देही विहिया अन्यानी नवानी सहियाती तथा देही जीर्णानी शरीरणी विहाया अन्यानी नवानी सहिया तथा देही उसी प्रकार से आत्मा देह देही उसी प्रकार से आत्मा जीर्णानी शरीर पुराने शरीरों को छोड़ करके पुराने शरीरों को छोड़ करकेराणी अन्य नए शरीरों को ग्रहण करता है या धारण करता है अन्य नए शरीरों को धारण करता है हो गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है या धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके अन्य नए शरीर को ग्रहण करती है ने? तो पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने में कोई कष्ट होता है क्या तो? दुख होता है क्या कोई दुख का नहीं करता उसमें क्या दुख अनुभव करना ऐसा <laughs> कोई वस्त्र आदमी का चार छह साल चल जाता है कोई महीनों दो महीना में तो चलता है बदल देता है आदमी रोकने का होगा ऐसे ही बनाती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अब देखना देखेंगे वाषासी वी का क्या है अर्थ वस्त्राणी प्राप्त वास प्राप्परिक सभी, वासा वासावासी वाषाणी ऐसा है वाषाशी करते वस्त्राणी जीवनानी करते दुर्बलताम गतानी, दुर्बलता को प्राप्त हुए इसका मतलब क्या है कि विनाश को प्राप्त हुए पूरा जीर्ण है जीर्णानी कर दुर्बलता में घटानी दुर्बलता को प्राप्त हुए जीवनता को प्राप्त हुए यथा लोकी, लोक को जोड़ लेना जैसे लोक लोकमे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करने वस्त्रों को धारण करता है विहे कर परित्याज्य नवानी कर अभिनवानी और गृहनादि कर उपाधत्ते है स्वीकार करता है या ग्रहण करता है नारा का क्या अर्थ है पुरुषा और तो अपराणी का क्या अर्थ है अन्य तथा करते तथ् देव शरीरानी भी है जीर्णानी अन्य संयात करतेरक्षती प्राप्त है ना नहीं। कि नए वस्तु मतलब क्या है कि नए देहो को प्राप्त करता है या प्राप्त ऐसा कर लेना नवानी देही आत्मा एक मिनट नवानी लिखा है ना ठीक है देही का क्या अर्थ है आत्मा अच्छा ऊपर जो था ना ये क्या था तथा किम आत्मा का अविनाशित्व किसके समान है तो ये बताते हैं पुरुष विक्रियार्थ अच्छा कि दे धारण करने वाले पुरुष के समान आत्मा अविकारी ही है जो नहीं, नहीं अरे अरे हाँ नूतन वस्त्र धारण करने वाले नूतन वस्त्र धारण करने वाले पुरुष के समान आत्मा अविकारी ही है तो नूतन वस्त्र धारण करते समय कोई विकार आता है क्या उसी तरह से आत्मा अविकारी ही है ये ध्यान रखना चाहिए इसका तो विचार खूब करना चाहिए इसका तो वस्त्र धारण करने जैसा है और कुछ नहीं है वस्त्र धारण करने के लिए तो कोई चिंता नहीं करता है ना तो ये कपड़ा फट जाएगा दूसरा पहनेंगे तो बहुत दुख हो जाए ऐसा तो नहीं है कोई दुख था था था नहीं। तो नहीं करता है क्योंकि इतनी समझ है ना लोगों को बुद्धि इसी प्रकार जिसको अच्छा बुद्धि विवेक है उस दे त्याग को लेकर के भी कभी भी कुछ दुख अनुभव नहीं करते हैं एक नहीं। दुण दुण है है दूसरा दूसरा देखना अभिक्री हो किस कारण से अविकारी ही है? है किस कारण से अविकारी ही है अभी तो अविकारी बताया गया ना अच्छा कस्मात अभिक्रिया किस कारण से आत्मा अविकारी ही है आहा इस पर कहते हैं इस पर कहते है किस कारण से अभिकारी है पढ़ना दहाती पावक नीदयतीकोये एनम शस्त्र न छिंदन थी जब शस्त्रणी एनम ना छिंदन थी ऐसा करना शस्त्राणी एनम आत्मानम ना छिंदन थी इस आत्मा का छेदन नहीं करते हैं शस्त्र तो इस आत्मा को नहीं काटते हैं आत्मा को नहीं काट सकते हैं ठीक है किसको काट सकते हैं शस्त्र हाँ दे को काट सकते हैं आत्मा को नहीं काट सकते है तो आप है कौन वे है क्या आत्मा तो ये निश्चय हो गया कि हो तो हो। हम आत्मा तो नहीं होगा डर नहीं लगेगा डर नहीं लगेगा भी हम आत्मा तो किसी डर नहीं और हमको तो नहीं मार सकते इसको मारना है बेको तो मार दो हमें थोड़ा मारनाओगे तो मार हम नहीं सकते हम ये है ही नहीं इसको मारने ये हम जिसको मारोगे वो मैं नहीं मेरे से हिंदू को आप मारेंगे उसको डरना है सस प्राणी ये नमना आत्मा को नहीं काट सकते है या नहीं काटते हैं पावका एनम ना दहाती पावका मतलब अग्नि पावका एनम नहाती पावा की नहीं जलाता है पावा की नहीं जलाता है अग्नि इस आत्मा को नहीं जलाती है न क्या एनम क्लेदी क्लेदयंती आप क्या आप एनम न क्लेडियंती अब शब्दों क्या अब शब्द नित्य मुखानता तभी प्रथमा में क्या बनेगा आपा ये किस लिंग में शब्द है आप अच्छा आपा एनम ना लेदयती बहुत सारा छेद है आपा चाह आपा एनम नी और जल इस आत्मा को गीला नहीं करते हैं जल इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता है तो जल ही, जल से गीला नहीं होगा गीला होने से वस्तु भूल जाती है टूट जाती है तो भूलेगा ही नहीं और मारुता ना सोच और जल इसको क्या वायु इसको सुखा नहीं सकता है वायु इसको अब देखना नाथ शस्त्र क्या है आपके पार्थिव है ना है तो पार्थिवी पदार्थ उसको काट नहीं सकते हैं तो पृथ्वी भूत से भी इसका कोई डर नहीं है और अग्नि इसको जला नहीं सकती और तो अग्नि से भी नहीं डरना है पृथ्वी से डरना नहीं ही अग्नि से डरना अग्नि तो इसको जला नहीं सकती है और वह ही उसको गीला नहीं कर सकते क्या है जल जल जली जली। जली। इसको गीला नहीं कर सकता जल से भी नहीं डरना है और क्या है की वही उसको सुखा नहीं सकती है तो वैसे से भी नहीं डरना किसी भी गलते किसी भूख से डरने की जरूरत नहीं है और सब कुछ इन्हीं का बना हुआ है जगह है किसी से डरना नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई आसा एनम एनम से क्या लेना है प्रकृत देहिनम जिस देहि का प्रसंग चल रहा है ना देही का प्रकरण चल रहा है इसे दे को क्या था प्रकृतम प्रकृतम देहनम अब ध्यान देना की ये क्या है की शस्त्र इस को नहीं काटते हैं क्यों नहीं काटते हैं ध्यान देना शस्त्र हम लोग में देखते हैं शस्त्र जिस वस्तु को काटते हैं वह वस्तु कैसी होती है सामने है ना काटने का मतलब क्या है उसको कुछ कट जाएंगे अवयोग का विभाग हो जाएगा तो आत्मा निर्वयो है इसलिए उसको कोई काट सकता है क्या कुछ नहीं होगा चाहे जितना चकूमा कुछ नहीं कर पड़ेगा शस्त्री एनमती की तलवार आदि अस्त्र है तलवार आदि शस्त्र इसको नहीं काटते हैं समझी लगी इनम से लेना आपको गए न छिंदंती शस्त्राणी शस्त्र इसको नहीं काटते हैं क्यों नहीं काटते हैं तो निर्वयो, निर्वयो होने के कारण है न छिंदंती अर्थ है न अवयोगती न छिंदन का अवयोगती इसके अवयोग का भी नहीं करते है कौन शस्त्राणी कौन शस्त्र अस्थि अस्सी का अर्थ होता है तलवार चाकू असी अस्सी तो लगाइए निर्वयो होने के कारण तलवार आदि अस्त्र इस आत्मा के निर्भयो होने के कारण तलवार आदि इस शस्त्र इस आत्मा को नहीं काटते हैं, है ना नहीं काटते हैं, ठीक है तो नहीं काटते नहीं करते हैं। है अवयोग का विभाग करनाती पाव का एनम का आत्मानम अग्नि पावुका क्या अग्नि न दाहिक कार थे न भस्मी करोती नहाती का क्यार से नस्मी करोती और उसी प्रकार अग्नि भी उसी प्रकार अग्नि भी इस आत्मा को भस्म नहीं करती है अग्नि भी इस आत्मा को भस्म नहीं करती है। तो नहीं कर सकती अग्नि का नहीं चला के कारण अग्नि किसी को ही भेगी निर्भयों को भस्म नहीं कर सकती है हमें देखना तथा उसी प्रकार न एवं क्लेडियंटिया उसी प्रकार जल इसको भिजाता नहीं है जल इसको भिगाता नहीं है या गीला नहीं करता है तो लगाइए अपाम ही लगाइए सावय ना सावय वस्तु को अर्वी भावकरण से या सावय वस्तु को गीला करके गीला करने से सावयो वस्तु को गीला करके उसके अवयव को पृथक पृथक करने में सामर्थ्य या पृथक पृथक करने का सामर्थ्य जल में है किसमें है जल क्या करता है कि सावय वस्तु को पहले गीला कर देगा और गीला करने पर क्या होगा उसके अवयव का विभाग हो जाएगा अवयोग अलग अलग हो जाएंगे आप पुस्तक को डाल दीजिए बाल्टी पानी में तो क्या है कि उसके अवयव क्या होगा गीले हो जाएंगे और हो और उसको गीला हो जाएगा गीला, हो जाएगा, गीला होने पर क्या है अवयव उसके प्रथक प्रथक हो जाएंगे लगाइए सावयो वस्तु को सावय वस्तु को गीला करके उसके अवयव को पृथक पृथक करने का सामर्थ्य जल का है क्या जल में है कैसे को गीला करके उसके अवयवों को अलग अलग करने का सामर्थ्य किसने जल में है, है। यहाँ विराम चाहिए सामर्थन के बारे नहीं। है नहीं अच्छा निर्वयो आत्मनी करना संभवती और निर्वयो आत्मा में और एक मिनट अच्छा ठीक है निर्वयो आत्मा एक मिनट ठीक है ठीक है मतलब ऐसा है ना आ, हाँ हाँ बता रहा हूँ हाँ मतलब अवयव रहित आत्मा के होने पर क्या कहेंगे अवयव रहित आत्मा आगा आगा के होने पर कद न समुवती जल वैसा कुछ नहीं कर सकता है या निर्वयव आत्मा में जल वैसा नहीं कर सकता है या अवयव रहित आत्मा के होने पर जल वैसा नहीं कर सकते या अवय रहित आत्मा के होने पर जल उसको गिला करके और उसके अवयव का विभाग नहीं कर सकता है निर्वयोग आत्मा के होने पर जल उसको भिगा नहीं सकता है बात ठीक है निर्वयो आत्मा के होने पर जल उसे नहीं सकता हाँ तो ऐसा लगाना लगवाना निर्वय आत्मनि और एनम तद न संभवी क्या करेंगे करने करने हाँ हाँ याद्री भाव करण के द्वारा अवयवेष करने का सामर्थ्य नहीं।, नहीं, नहीं है किसने जन्म ठीक है आत्मा के निर्वयोग होने के कारण या आत्मा के निर्वयो होने पर आदवी भाव करण से या गीला करके अवयव को पृथक पृथक करने का सामर्थ्य जल में ये बात ठीक है आत्मा के नुण्णुण। नुण्णुण आत्मा के होने पर उसको तो आदवी भावकरण से अवयव के विश्लेष करने का सामर्थ्य जल में नहीं है तथा तो स्ने वायु क्या करती है तो देखिए जैसे कोई पेड़ का पत्र है ना कोई पत्ता है पत्ता पहले क्या होता है पत्ते में कुछ आर्द्रता रहती है आर्द्रता समझते हैं गीलापन नमी जल का अंश रहता है ना तो पत्ते को धूप में डाल दीजिए नहीं वायु में धूप वाय। नहीं वायु को पसंद है ना जब वायु के संपर्क में पत्ते आते हैं तो पत्ते वायु क्या करती है उसकी आर्द्रता को सुखा करके उसको विनष्ट कर देती है आर्द्रता को सुखा करके उसको विनष्ट कर देती है वही बताते हैं तथा स्नेह स्नेह करते स्नेह वालानेह करते अर्द्रता अर्द्रता संस्कृत में आर्द्रता शब्द है हिंदी में उस नमी कहते हैं जिलापन यहाँ स्नेह जो तरह संग्रह है वो इसनेगैरह है ना तो नहीं लेना ने ने तो जल में तो ही लेना तो यहाँ अर्द्रता है, है? जल का ही बोल है न्यायार है जल का ही नैमित्तिक को अच्छा अच्छा वो जल में ही बताया है तो स्नेधकार आर्द्रता वाला स्नेहध का आर्द्रता वाला आर्द्रता आर्द्रता वो नमी, नमी करना करना नमी नमी उसी प्रकार वा, आर्द्रता वाले द्रव्य के आर्द्रता को सुखा कर नष्ट करता है वायु है ना तथा वायु उसी प्रकार से वायु आर्द्रता वाले द्रव्य को या गीले द्रव्य को उसी प्रकार वायु आर्दता वाले द्रव्य को एक मिनट कैसा कहें हाँ आर्द्रता वाले द्रव्य का आग... ऐसा लगाना इसी प्रकार वायु आर्द्रता को सुखा कर आर्ता को, को सुखा कर आर्ता वाले द्रव्य का नष्ट करता है उसी प्रकार वायु आर्द्रता वाले द्रव्य को सुखा कर आर्सा वाले द्रव्य का नष्ट करता है ठीक है किसको सुखा करके आर्द्रता को सुखा कर या गीलेपन को सुखा कर वायु गीलेपन को सुखा गीले द्रव्य का नष्ट करता है ए नम स्वा नम ना सोचे थे मारूषा अभी जल भी इस आत्मा का शोषण नहीं कर सकता है नहीं वायु वायु भी इस आत्मा शोषण नहीं कर सकती वायु भी इस आत्मा को सुखा नहीं सकती।, को सुखानी सकती मतलब क्या आएगी वायु ये स्नेह वाला द्रव्य नहीं है इसलिए क्या है की इसके स्नेह को सुखा करके इसका कर पाएगी क्या आत्मा में तो ऐसा नहीं है ये पड़ जाइए दोनों के से चलो अनुभूता है त्रेस पंडित मन मेत तो ये, ये तो करना क्योंकि ऐसा है क्योंकि तो क्योंकि ऐसा है इसलिए क्योंकि ऐसा है इसलिए देखो यम अछेद्योम अदह्योम अखलेद ये चित्र सर्कतायनातन द्विते अछेद्य अय अय अखलेद्य असोस्यव्द्य अय अय अखलेद्य असो्यवे अयम अछेद्य ये आत्मा अछेद्य है जिसका छेदन किया जा सके उसे क्या कहेंगे छेद्य और जिसका छेदन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं अच्छेद्य आत्मा अछेद्य है अछेद्य का क्या अर्थ है छेदन न करने योग्य हाँ मतलब उसको नहीं काट सकते आयाम अदाहिया ये जलाने योग्य नहीं है आयाम अयम अखिलेद्या या गीला करने योग्य नहीं है भिगाने योग्य नहीं है क्या असोस्या और ये सुखाने योग्य नहीं है एव से निश्चित रूप से समझ लेना ये अयम यह आत्मा निश्चित रूप से यह आत्मा निश्चित रूप से यह को सबके साथ जोड़ देगा अच्छेद ये आत्मा निश्चित रूप से यह आत्मा निश्चित रूप से अछेद्य है यह आत्मा निश्चित रूप से अधाय है यह आत्मा निश्चित रूप से अखिलेद्य है यह आत्मा निश्चित रूप से सोच है ऐसा समझना अब देखिए यहाँ पर भाष्य में कई पंक्ति हो गयी ये समाध कार क्योंकि अन्योन्य नाश भूतान अन्योन्य नाश हेतुनी भूतानी एक दूसरे के नाश के कारण भूत एक दूसरे के विनाश के कारण भूत होते हैं कैसे देखिए बहुत अग्नि हो और जल कम हो तो क्या होगा जल नष्ट हो जाएगा बहुत सारी अग्नि में आप थोड़ा सा जल डाल दीजिए तो क्या होगा जल नष्ट हो जाएगा और क्या होगा कभी की अग्नि बहुत ज्यादा हो और थोड़ा मैंने क्या बोला हाँ ठीक है उसके विपरीत कैसे होगा हो हो तो क्या होगा अगर अग्नि नष्ट हो जाएगी तो इस प्रकार भूत क्या है एक दूसरे के नाश के हेतु बन जाते हैं अब थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो जल बहा करके ले जाएगा और ज्यादा मिट्टी होगी तो जल को अपने अंदर नहीं ज्यादा ही मिट्टी होगी तो जल को आपके कर लेगा तो इस प्रकार क्या है की ये भूत जो है एक दूसरे के नाश के हेतु क्यूँकी एक दूसरे के नाश के हेतु भूत पृथ्वी जलते जोर वायु क्योंकि एक दूसरे के नाश के हेतु ये भूत इस आत्मा का नाश करने में समर्थ नहीं होते हैं लग गया क्योंकि एक दूसरे के नाश के हेतु भूत एनम से क्या लेना आत्मा नम इस आत्मा का नाश करने में समर्थ ना, नहीं ना, न, होते हैं तस्माद नित्य इसे नित्य है गीता के श्लोक में नित्य आया है नित्य सर्वगतः स्थान अचल अयम सनातना अयम नित्य ये आत्मा नित्य है सर्वगत है स्थाणु है अचल है और सनातन है नित्य है सर्वगत है स्थानु है अचल है और सनातन है तो नित्य क्यों है क्योंकि ये भूत इसका नाश करने में समर्थ है और भूत परस्पर में कैसे हैं? एक दूसरे के नाश के कारण है ये एक दूसरे के नाश के कारण है अब लगाइए तो ये इस कारण से नित्य है और फिर सर्वगछ कहा है ना तो सर्वगत का क्या अर्थ होता है सर्वस्विन गति ये सर्वेशु गर्वेशु सब में रहता है मतलब सर्व सर्वगत का क्या होता है सर्व व्यापक सब में रहने वाला सब में रहने वाला हाँ अर्थात सर्व है तो ये भाष्यकार कहते हैं नित्यत्व आज नित्य होने के कारण सर्वगत है नित्य होने के कारण सर्वव्यापक है नित्यत्व जो लगा है ना तो आत्मा का नित्यत्व होने के कारण आत्मा ना नित्यत्व आत्मा का नित्यत्व होने के कारण या कैसा है सर्वगत है आत्मा आत्मा सर्वव्यापक है तो उनके अनुसार नित्य वस्तु सर्व व्यापक होती है भाष्यकार के अनुसार है जो नित्य नहीं है वो सर्वगत नहीं है, है। इस ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय है और फिर इसमें क्या है तो सर्वगत लिखा है न श्लोक में तो नित्य वो ध्यान देना कि भूत नाश करने में समर्थ नहीं इसलिए है इसलिए तो नित्य है और नित्य होने से कैसा है वो अच्छा और स्वर्गत होने से क्या है तो कहते हैं स्थाणु है स्थान तो स्वर्ग तत्वाद स्थाणु का अर्थ किया है स्थानु या लगाकर लक्षणा वृत्ति से स्थानु कर, था कर दिया लक्षणा वृत्ति के द्वारा था इस होता है उसी परमा भी स्थिर है स्थिर यहाँ पर निष्क्रिया क्रिया रहता स्थान में कोई क्रिया नहीं है ना स्थिर है स्थिर करहता तो स्थाणु का लक्षणा करते क्या इन्होंने स्थानु यु स्थानु युगर क्या है स्थिर की आत्मा स्थिर है स्थिर का क्या अर्थ है क्रिया रहित है क्योंकि स्वर्वगत वस्तु में कोई क्रिया नहीं, नहीं हो सकती है व्यापक वस्तु तो तो में क्रिया नहीं हो सकती है अब आगे देखेंगे वाला चला की आत्मा की स्थिरता होने के कारण स्थिरता का क्या अर्थ है क्रिया रहित क्रिया रहित निष्क्रियता है आत्मा की आत्मा क्रिया रहित होने के कारण कैसा है अचल है हम्म जिसमें क्रिया होगी वही वस्तु चलेगी और जिसमें क्रिया नहीं है वो वस्तु कैसी होगी हाँ तो स्थिर होने के कारण वो अचल है अच्छा एक मिनट स्थिर हाँ मतलब तो इस इस स्थानु की तरह स्थिर है और स्थिर होने से अचल है अच्छा स्थिर कर से क्रिया ना किया जाए तो लग जाता ना सब लग जाता है ना फिर भी तो नहीं यू लगाया नहीं, नहीं, नहीं, तो लग तो तो तो है नहीं, तो इस लग, इस से तो लग ना भाष्यकार ने स्थिर ना जब स्थान दिया आत्मा तो स्थाणु नहीं है अच्छा तो इस स्थानुकर्थ इन्होंने स्थानु यू कर दिया उसका तात्पर्य क्या है स्थिर है हाँ कह सकते है ऐसा कह सकते मतलब लक्षणा से ही अर्थ आएगा क्योंकि स्थाणु का अर्थ शब्दार्थ भी स्थिर नहीं है स्थिर शब्द का अर्थ भी नहीं है इस और स्थिर शब्द पर्याय नहीं है इसलिए लक्षण आया पर्याय शब्द नहीं है तो अच्छा यदि इसका क्रिया सही से ना करें तो भी लग जाएगा ना आत्मा क्या है स्थाणु की तरह स्थिर है और स्थिर होने से अचल है जैसा अच्छा पर ना। रहता है पर स्थिर स्थिर रहने वाले का पर्याय इस स्थाणु और स्थिर शब्द तो पर्याय नहीं हो जाएंगे आत्मा भी स्थिर है इस स्थाणु भी स्थिर है तो इस स्थाणु और स्थिर शब्द पर्याय नहीं होंगे ना हाँ इस ये इसलिए लक्षण आज बताया हमने स्थिर होने के कारण अचल है लगाइए कौन अयम आत्मा ठीक है ये आत्मा स्थिर होने के कारण अचल है वैसे ये पक्ष सात हेतु के हिसाब से निर्देश है अयम अचल अच्छा स्थिरत्वाद अयम से क्या लेना है आत्मा सात देख अचलत्व हेतु क्या स्थिरतो हे स्थिरत्व इस किसमें मतलब क्या आत्मा तुवे तुवे। आयम आयम तू है। तो वही है अयम सर्वगतः नित्यत्वाद अयम सर्वगतः हाँ पक्ष सात हेतु के विपरीत से सब यह है में कहीं कहीं यही दिखा देता है हेतु साधे आगे देखेंगे अयम आत्मा अतः सनातना इस कारण से ये आत्मा का है सनातन है और सनातन अर्थ क्या चिरंतन चिरंतन चिरकाल से विद्यमान चिरकाल से विद्यमान लंबे समय से विद्यमान है इसका मतलब क्या है? सनातन का की कुतश्चित कारणात अभिनवा न निष्पन्ना कुत्शित कारणाथ अभिनवा न निष्पन्ना किसी कारण से नूतन उत्पन्न नहीं हुआ है किसी कारण से नूतन उत्पन्न हाँ सनातन है मतलब सदा रहने वाला है चिरकाल से रहने वाला है नूतन उत्पन्न हुआ नहीं है अब थोड़ा सा आप देखिए ये न जाए थे कहाँ आया था कितनी संख्या है बीसवें श्लोक अच्छा बीसवें तो श्लोक में क्या बताया हाँ कि ये उत्पन्न नहीं होता है और मरता नहीं है अज है नित्य है शाश्वत है पुराण है अब यहाँ पर आप उसको मिलाइए कि अभी जो चौबीसवें स्व में भी नृत्य आ गया ना और में, में भी क्या आया था नृत्य आया था अच्छा और इसमें सनातना आया था ना आया और वहाँ पर उसी अर्थ में क्या आया था शाश्वत है सदा रहने वाला शाश्वत का भी क्या था सदा रहने वाला था अच्छा अब तो पुनरुक्ति मालूम हो रही ना आपको जो शब्द वहाँ आए वही यहाँ पर आ गए तो पुनरुक्ति मालूम हो गई अब जो कहा कि यह उत्पत्ति नहीं होती है मृत्यु नहीं होता है और फिर नित्य आ गया है ना तो आपको कुछ पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है ना हाँ तो अब लगाइए पंक्ति अब ये देखेंगे पे, न एसम श्लोका नाम पौनरुक्तम शोधनीयम हम आपको अनुय बताएंगे पहले देखना ये देख, नव श्लोके एक श्लोकेन एवं आत्मना यद नित्यत्व चाह अभिक्रियव उक्तम एकेम श्लोकन ऐसा लगाना कि ना जायते वा इत्यादि न एक एम श्लोके न जायते मृतवा इत्यादि ना एक श्लोके न जायते वा इत्यादि एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा का जो नित्यत्व और अविकारित्व कहा गया आत्मा का नित्यत्व और अविकारित्व कहा गया लग गया अच्छा तरह थे तब आत्म विषय आत्म विषय यद्यो किंचित आत्मा के विषय में जो कुछ कहा जाता है आत्मा के विषय में जो कुछ कहा जाता है तत्र हाँ, तत्र आत्म विषय यो कि आत्मा के विषय में ही जो कुछ ही कहा जाता है तद अर्थ वह एक तस्मात श्लोकार इस न्लोक के अर्थ से वह अतिरिक्त नहीं है ना जायते मिलते वही श्लोक में बोल दिया कि आत्मा कैसा है नित्य है और अभिकारी है तो अब आगे जो कहा जा रहा है वो उस श्लोक के अर्थ के अंतर्गत सब कुछ है या उससे भिन्न है कुछ उसी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत है, है? जो वहीं पर अभिकारी है बता दिया गया तो बार बार उसको सस नहीं जला सकता है जल उसको भिगा नहीं सकता है तो पृथक पृथक रहने की जरूरत तो नहीं है तो यही है की लगाइए वहाँ पर ही वहाँ पर आत्मा के विषय में ही जो कुछ कहा जाता है तो एक तस्मात श्लोक का अर्थात तद न अतिरिक्च इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त हुआ नहीं है किस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं नहीं न जो, जो यही कहा श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त बाद में है? जो कुछ कहा जा रहा है उस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है तद शलोक का अर्थात न अतिरिक्च ठीक है तर एक तस्मात श्लोक अर्थात कदनाथ रिचे इस श्लोक अर्थ से वह अतिरिक्त नहीं है कहते तो हैं किंचित शब्द पुनरुक्तम कुछ शब्द से पुनः कहा गया है और किंचित अर्थता और कुछ अर्थ से पुनः कहा, कहा गया है कुछ शब्दता पुनः कहा गया है कुछ अर्थता पुनः कहा गया है किसी नित्या नित्या शब्द आ गया तो बार शब्दता दे दिया गया और जैसे वहाँ पर बोला क्या हाँ तो ये सनातन तो कई शब्द वैसे आ गए कहीं अर्थित एक है और जब वहाँ क्या था वो बोलना सुलूक ना जाए थे अच्छा चलिए तो कुछ शब्द से पुनरुक्त है कुछ अर्थ से पुनरुक्त है आया इति का अर्थ है इस प्रकार इति का क्या है एते साम श्लोका नाम पौनरुक्तम न चोदनीयम ऊपर भी पंक्ति में ले जाइए इति शाम श्लोका नाम न शोधनीयम ना इस प्रकार इन श्लोकों के पुनरुक्ति की संख्या नहीं करना चाहिए संख्या हो रही है ना तो नहीं करना चाहिए भाष्यकार कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए तो आगे कारण बताएंगे है ना इति कर इस प्रकार एते शाम श्लोका न शोधनीयम इस प्रकार इन श्लोकों के पुनरुक्ति की शंका नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए शंका तो बताते हैं आप आत्मवस्तु ना दुर्बोधत्वाद आत्मवस्तु मतलब आत्मतत्व आत्मतत्व का दुर्बोधत्व होने के कारण या आत्म तत्व समझने में कठिन होने के कारण है सबसे ज्यादा समझने में कठिन क्या है आत्म तत्व समझ में नहीं आता है बार बार जो है ना ये समझाया जाता है कि हम दे से अलग हैं और फिर भी देखो ऐसा अनुभव समझ नहीं पाते ठीक ठीक ऐसा ठीक ठीक -थी समझ में आ जाए तो सभी समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा तो समझ में नहीं आता बार बार सुन करके भी इसका समझ में दुर्बोधत्वा दुर्बोधत्वाद पाठ करिए दुर्बोधत्वाद पाठ करिए उसमें है गीता हाँ वो तो प्रेस की भूल से हो जाता है कभी ऐसे मेहनत तो काफी करते हैं गीता प्रेस बारे आत्मस्तु न दुर्बोधत्वाद की आत्म तत्व को दुर्बोध होने के कारण या आत्म तत्व को समझने में कठिन होने के कारण जो वस्तु समझने में कठिन है तो बार बार यदि उस वस्तु को क्यूँ कहा जाएगा समझाने के लिए तो समझाने के लिए यदि आगृति की जाती है तो वहाँ पर पुनरुक्तिष से नहीं समझना ऐसा कहना है की आत्म तत्व को आत्म तत्व को समझने में कठिन होने के कारण भगवान वासुदेवा कि भगवान वासुदेव पुनः पुनः आत्म तत्व के प्रसंग को लाकर भगवान वासुदेव है ना आगे भगवान वासुदेव पुनः पुनः आत्म तत्व के प्रसंग को लाकर शब्दांतर से तर वस्तु एवं निरूपती शब्दान्तर से उस वस्तु का ही निरूपण करते है लग गया आत्म तत्व समझने में कठिन होने के कारण भगवान वासुदेव पुनः पुनः आत्म वस्तु पुनः पुनः आत्म तत्व तो के प्रसंग को लाकर आपाद्य लाकर शब्द तद वस्तु निरूपयती की अन्य शब्दांतर से उस वस्तु का ही निरूपण करते, है। करते हैं अन्य शब्द पहले किसी शब्दों में कहा बाद में दूसरे शब्दों से कह दिए क्यों निरूपण करते हैं कथम नु नाम संसार निना तत्व बुद्धि गोचरता आप सत्यसार नि कथम नु नाम कर किसी मतलब संसारी प्राणियों को अव्यक्त तत्व अव्यक्त यहाँ सब आत्मा के लिए है कि संसारी जीवों को किसी भी प्रकार आत्म तत्व बुद्धि का विषय होते हुए बुद्धि गोचर काम अपन शब्द का क्या अर्थ है कि बुद्धि का विषय होते हुए संसार की निवृत्ति के लिए हो संसार से निवृत्ति के लिए हो मतलब मुक्ति के लिए हो संसार से निवृत्ति के लिए क्या हो आत्म तत्व अव्यक्त तत्व है ना? क्यों उपदेश करते हैं क्यों बार बार निरूपण करते हैं कि किसी भी प्रकार है संसारी जीवों को आप किसी भी प्रकार ऐसा लगाना किसी भी प्रकार अव्यक्त तत्व संसारी जीवों की बुद्धि का विषय बनकर किसी भी, भी प्रकार आत्म तत्व किसी भी प्रकार अव्यक्तों का क्या है आत्मा किसी भी प्रकार आत्म तत्व संसारी जीवों की बुद्धि का विषय बनकर संसार से छूटने के लिए हो या संसार से निवृत्ति का कारण हो कौन कारण हो आथा आथा तो किसी भी प्रकार ये बुद्धि का विषय बनकर संसार से, बन से छूटने का कारण हो इसलिए भगवान इसको बार-बार देखते -बार बार हैं। है। तो यहाँ की शंका नहीं करना कि समझने में कठिन है इसलिए अच्छा। अब बहुत समय समझ में नहीं आता भगवान भी थक जाते मरने दो क्या करेंगे क्या भगवान भी करें दुर्योधन को बहुत समझा है भगवान ने उनका मरने दो कि देखना अव्यक्तो यम यम यम है ना अव्यक्त अभी कार्यों तस्मा सूचितिंग